शिवपुराण वायवी संहिता ऋषि बोले भगवान हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं वायुदेव ने कहा मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ जिसका असर्वश्य में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है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 तब तक के लिए अथवा 12 छह या तीन वर्षों के लिए अथवा 12 छह तीन या एक महीने के लिए अथवा 12 छह तीन या एक दिन के इस व्रत की दीक्षा ले संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की उपासना करें, क्रमशः घी समिधा और चरु से हवन करें, तत तत्पश्चात तत्वों के शुद्ध के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उच्च समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुति दे उस समय वह बारंबार यह चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं सब शुद्ध हो जाए उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं पाँचों भूत उनकी पाँचों तन्मात्राएं, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच विषय त्वचा आदि सात धातु प्राण आदि पांच वायु मन बुद्धि अहंकार प्रकृति पुरुष राग विद्या कला नियति काल माया शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव शक्ति तत्व और शिव तत्व ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है तदनंतर गोबर लायक उसकी पिंडी बनाए फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दे। इसके बाद इसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रति केवल हविष्य खाकर रहे जब रात बीत कर प्रातःकाल आए तब चतुर्दशी में पुनः सब सबकृत्य करे उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए फिर पूर्णिमा को प्रातः काल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करे तदनंतर पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करे इसके बाद साधक चाहे जटा रखा ले चाहे सारा सिर मुड़ा ले या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे इसके बाद स्नान करके यदि वह लोकलज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए अथवा गेरुआ वस्त्र मृग चर्म या फटे पुराने चिथड़े को ही धारण कर ले एक वस्त्र धारण करे या बलकल पहन कर रहे कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले तदनंतर दोनों पैर धोकर दो आचमन करे वृद्धाग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि छह अथर्ववेदी मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दे इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमा कर त्रायुषम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करें, इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करे तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए यही पाशुपथ व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है इस प्रकार पशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशुत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए यदि वैभव हो तो सोने का अष्टजल कमल बनवाए जिसमें नौ प्रकार के रत्न जड़े गए हों उसमें कर्णिका और केसर भी हों ऐसे कमल को भगवान का आसन बनावे धनाभाव होने पर लाल या सफ़ेद कमल के फूल का आसन अर्पित करे वह न मिले तो केवल भावना में कमल समर्पित करे